भावार्थ इस मंत्र में लुपतोपमा लंकार है। जैसे सूर्य की किरणे सब और से आती जाती है। वा जैसे पतिव ब्रता उत्तम इस्त्री पति को सुख पहुचाती है। वाह जैसे फखेरू ऊपर नीचे जाते हैं वैसे युद्ध में उत्तम यान और उत्तम वीर जन चाहे हुए सुख को सिद्ध करते हैं भावार्थ जैसे नाव के चलाने वाले मल्लाह आदि मनुष्यों को समुद्र के पार पहुंचाकर सुखी करते हैं वैसे राजसभा शिल्पी जनों और उपदेश करने वालों को दुख से पार पहुंचाकर निरंतर आनंद देवे भावार्थ सभा सेनाधीश आदि राजपुरुषों को चाहिए कि धर्मात्मा जो कि वेद आदि विद्या के प्रचार के लिए अच्छा यज्ञ करते हैं उन विद्वानों की रक्षा का विधान कर उनसे विनय को पाकर प्रजाजनों की पालना करें भावार्थ राजपुरुष सब ऐश्वर्य युक्त परस्पर धनी जनों के कुल में हुए प्रजाजनों को सत्य न्याय से संतोष दे उनको ब्रह्मचर्य के नियम से विद्या ग्रहण करने के लिए बृत् कररा में जिस किसी का लड़का और लड़की विद्या और उत्तम सशिक्षा के विना ना रह जाए। अब बिजली की विद्या को स्त्री पुरुष ग्रहण कर इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे सूर्य मेघ को वर्षा के सब प्रजा के लिए सुख देता है वैसे शिल्प विद्या के जाननी वाले स्त्री पुरुष समस्त प्रजा के लिए सुख दें और अपने बीच में जो अति रथी वीर स्त्री पुरुष हैं उनका सदा सत्कार करें भावार्थ प्रजा जनों के स्त्री पुरुषों से जो राज पुरुष प्रीति को पावे प्रसन्न हों वे प्रजाजनों को प्रसन्न करें जिससे एक दूसरे की रक्षा से ऐश्वर्य समूह नित्य बढ़े भावार्थ स्त्री पुरुष रात्रि के चौथे प्रहर में उठ अपना आवश्यक अर्थात शरीर शुद्धि आदि काम कर फिर जगदीश्वर की उपासना और योगाभ्यास को करके राजा और प्रजा के कामों का आचरण करने को प्रवृत्त हों राजा आदि सज्जनों को चाहिए कि प्रशंसा के योग्य प्रजाजनों का सत्कार करें और प्रजाजनों को चाहिए कि स्तुति के योग्य राजजनों की स्तुति करें क्योंकि किसी को अधर्म सेवने वाले दुष्ट जन की स्तुति और धर्म का सेवन करने वाले धर्मात्मा जन की निंदा करने योग्य नहीं है इससे सब जन धर्म की व्यवस्था का आचरण करें इस सुक्त में स्त्री पुरुष और राजा प्रजा के धर्म का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 118वां सुक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ अब 119वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर स्त्री पुरुष कैसे अपना बर्ताव बरतें यह उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में पिछले सुक्त के अंतिम मंत्र से अश्विना इस पद की अनुवृत्ति आती है अच्छा यत्न करते हुए विद्वान शिल्पी जनों ने जो चाहा हो तो जैसा कि सब गुणों से युक्त विमान आदि रथ इस मंत्र में वर्णन किया वैसा बन सके फिर मनुष्य क्या करेंगे इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ हे मनुष्यों तुम अच्छे बने हुए रोगों का विनाश करने और बल्कि देने वाले अन्नों को भोगो यात्रा में सब सामग्री को लेकर एक दूसरे से प्रीत और रक्षा कर करा देश पर देश को जाओ कहीं नीति को न छोड़ो फिर अगले मंत्र में स्त्री पुरुष के करने योग्य काम का उपदेश किया है भावार्थ राजपुरुष जब शत्रुओं को जीतने को अपनी सेना पठावे तब जिन्होंने धन पाया जो कर को जानने वाले युद्ध में चतुर औरों से युद्ध कराने वाले विद्वान जन वे सेनाओं के साथ अवश्य जावें और सब सेना उन विद्वानों की अनुकूलता से युद्ध करे जिससे निश्चल विजय हो जब युद्ध निवृत्त हो रुक जाए और अपने-अपने स्थान पर वीर बैठें तब उन सबको इकट्ठा कर आनंद देकर जीतने के ढंग की बातचीत करें जिससे वे सब युद्ध करने के लिए उत्साह बांध के शत्रुओं को अवश्य जीतें भावार्थ सेनापतियों से जो सेना समूह हृष्टपुष्ट अर्थात चैन चांद से भरा पूरा खाने पीने से पुष्ट अपने को चाहता हुआ जान पड़े उसको अनेक प्रकार के भोग और अच्छी सिखावट से युक्त कर अर्थात उक्त पदार्थ उनको देकर आगे होने वाले लाभ के लिए प्रवृत्त करा ऐसे सेना समूह से युद्ध कर शत्रु जन जीते जा सकते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे ब्रह्मचर्य करके यौवन अवस्था को पाए हुए विदुषी कुमारी कन्या अपने को प्यारे पति को पा निरंतर उसकी सेवा करती है और जैसे ब्रह्मचर्य को किए हुए जवान पुरुष अपनी प्रीत के अनुकूल चाह ही हुई स्त्री को पाकर आनंदित होता है वैसे ही सभा और सेनापति सदा होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे विवाह किए हुए स्त्री परषों जैसे शीत से गर्मी मारी जाती है वैसे अविद्या को विद्या से मारोों जिससे आध्यात्मिक के आदि भौतिक ये तीन प्रकार के दुख नष्ट हों जैसे धार्मिक राजपुरुष चोर आदि को दूर कर सोते हुए प्रजाजनों की रक्षा करते हैं और जैसे सूर्य चंद्रमा सब जगत को पुष्ट देकर जीवन के आनंद को देने वाले हैं वैसे इस जगत में प्रवृत्त हो भावार्थ विचार करने वाले स्त्री पुरुष जन्म से लेकर जब तक ब्रह्मचर्य से समस्त विद्या ग्रहण करें तब तक उत्तम सिख्षा देकर संतानों को यथा योग बिवहारों में निरंतर युक्त करें। भावार्थ सब मनुष्य से पूरी विद्या जानने। और शास्त्र सिद्धांत में रमने वाले राग द्वेष और पक्षपात रहित सबके ऊपर कृपा करते सर्वथा सत्य युक्त असत्य को छोड़े इंद्रियों को जीते और योग के सिद्धांतों को पाए हुए पिछले व्यवहार को जानने वाले जीवन मुक्त सन्यास के आश्रम में स्थित संसार में उपदेश करने के लिए नित्य भ्रमते हुए वेद विद्या के जानने वाले सन्यासी जन को पाकर धर्म अर्थ काम और मोक्षों की सिद्धियों को विधान के साथ पावें ऐसा सन्यासी आदि उत्तम विद्वान के संग और उपदेश के सुने बिना कोई भी मनुष्य यथार्थ बोध को नहीं पा सकता भावार्थ इस मंत में लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे माखी पृथ्वी में उत्पन्न हुए वृक्ष वनस्पतियों से रस जिसको शहद कहते हैं उसको लेकर अपने निवास स्थान में इकट्ठा कर आनंद करती है वैसे ही योग विद्या के ऐश्वर्य को प्राप्त सत्य उपदेश से सत्य शिक्षा को सम्मान और विचार के सर्वदा तुम लोक सुखी हो अब बिजली रूप अग्नि से जो तार विद्या प्रकट होती है उसका उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे मनुष्यों से बिजली से सिद्ध की हुई तार विद्या से चाहे हुए काम सिद्ध किए जाते हैं वैसे ही सन्यासी के संग से समस्त विद्याओं को पाकर धर्म आदि काम करने को समर्थ होते हैं इन्हीं दोनों से व्यवहार और परमार्थ सिद्ध की जा सकती है इससे यत्न के साथ तड़ित तार विद्या अवश्य सिद्ध करनी चाहिए इस सुक्त में राजा प्रजा सन्यासी महात्माओं की विद्या के विचार का आचरण करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 21वां वर्ग और 119वां सूक्त पूरा हुआ अब 120वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में प्रश्नोत्तर विधि का उपदेश करते हैं भावार्थ सभा सेनाधीश शूर और विद्वान के व्यवहारों को जानने वालों के साथ अपना व्यवहार करें शूर और विद्वान के हार देने और उनकी जीत को रोकने को समर्थ हो कभी किसी को मूढ के सहाय से प्रयोजन नहीं सिद्ध होता इससे सब दिन विद्वानों से मित्रता रखें भावार्थ जैसे विद्वान विद्वानों की सम्मति से वरता वरते वैसे और भी वरते सदैव विद्वान को पूछकर सत्य और असत्य का निणयकर आचरण करें और झूठ को त्याग करें, इस बात में किसी को कभी आलस्य न करना चाहिए क्योंकि बिना पूछे कोई नहीं जानता है इससे किसी को मूर्खों के उपदेश पर विश्वास न लाना चाहिए अब अध्यापक और उपदेशक विद्वान क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस संसार में जो जिसके लिए सत्य विद्याओं को देवे वह उसको मन वाणी और शरीर से सेवे और कपट से विद्या को छिपावे उसको निरंतर तिरस्कार करे ऐसे सब लोग मिल-मिलाके विद्वानों का मान और मूर्खों का अपमान निरंतर करें जिससे सत्कार को पाए हुए विद्वान विद्या के प्रचार करने में अच्छे-अच्छे यत्न करें और अपमान को पाए हुए Mørk bort gjør